नारायण नारायण आज का विषय है राम जैसे रखें उसमें संतोष माने गृहस्थी या प्रपंच में रहकर संतोष माने यही ज्ञान में बड़ा ज्ञान है जहां भगवान का हाथ होता है वहां सुख संतोष रहता है राम जैसे रखें उसमें संतोष रखें यही सुखी होने का उपाय है राम के चरणों में जो अनन्य हो जाता है तो संतोष अपने आप घर बैठे आता है जिसके अंतकरण में संतोष है उसमें भगवान के प्रेम की उत्पत्ति जानो हमारे मन में जो असंतोष की भावना निर्माण हुई उसका कारण हम राम छोड़कर दूसरे के हो गए हैं उपाधि रहित राम को देखो बीच में चित्त को कहीं ना उलझने दें बीच में यदि कहीं चित्त उलझ गया तो समझें कि परमात्मा की प्राप्ति का मंगल क्षण दूर हो गया भगवान का स्मरण और उसी प्रकार भगवान का आगमन पुण्य के प्रभाव का ही फल होता है श्री राम सर्वव्यापक हैं यह जानकर मन में हमेशा संतोष बनाए रखें रघुनंदन ही एक दाता है यह भाव मन में हो तो उसे संसार में दीनता नहीं आएगी परमात्मा स्मरण रखने से धर्म की रक्षा होती है राम अपने दास पर नित्य कृपा करते हैं राम सब भूलों के लिए क्षमा करते हैं और जो कृपा करते हैं भविष्य में के कोई गलती नहीं हो इसलिए नित्य सावधान रहना चाहिए अंत समय में जो मेरा स्मरण करे मैं उसका उद्धार करूँगा ये स्वयं भगवान के वचन हैं इनमें शंका की गुंजाइश ना हो रघुनाथ के बिना सुखी हो गया हो ऐसा ना कोई देखा गया न सुना गया जो अपने मैं का अभिमान छोड़ देता है वही भगवान का हो जाता है राम से भेंट हो जाने पर अन्य निम्न श्रेणी के देवताओं का महत्व नहीं रह जाता अतः जगननीयता प्रभु को अपना बना लें आज तक राम ने संभाला है वह आज भी सोया नहीं है लेकिन उसकी जागृति हमारे हाथ में है काल पर जिसकी सत्ता है उसके चरणों में हम अपना मत्था रखें फिर कोई भय नहीं होता इसे सत्य माने जिसके हृदय में राम वास करते हैं उसके लिए रिद्धि सिद्धि बेमेल हो जाती हैं बेमोल हो जाती हैं यह सिद्धांत सत्य है कि निस्वार्थ मनुष्य के पास भगवान रहते हैं राम करता है यह भाव दृढ़ रखने पर कहीं भी कुछ कमी नहीं होगी कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने पर राम प्रसन्न होते हैं जहाँ कोई दूसरा उपाय ना हो वहाँ भगवान से सहायता मांगे परमात्मा जिसके सहायक होते हैं उसे रंजमात भी खतरा नहीं होता देह परतंत्र है लेकिन मन को हम भगवान के चरणों में स्वतंत्र रखें विषय विरहित होकर राम को पुकारो तो तुम्हारे सामने मेरे दशरथ पुत्र राम उपस्थित होंगे दुष्टों को सद्बुद्धि देकर राम सब कल्याण करें राम परमात्मा निश्चय ही दीन दयालु हैं इसके बारे में हमारे मन में विकल्प नहीं आना चाहिए भगवान के प्रति सत्य आचरण करने पर वे कृपा करेंगे ही अखंड नाम स्मरण करने पर रघुनंदन कृपा करेंगे नारायण नारायण